Iti víjátó, prati kúla vadini, pravepama ana ághara lakshya kopa iha, kunchita brúla tridya gupanta lohité, ítik víjátó, prati vadini. Pravepama na dharalaksya ko pa taya vilogo cheney kiriye k इति एवं प्रकारेण दिजातवू प्रतिकुलवादिनी दिजातवू दिजात ही नमः ब्रह्मजारी ब्राह्मणा तस्मिन् प्रतिकुलवादिनी सति प्रतिकुलम् वदति इति प्रतिकुलवादी नमः आनुकुलवादी प्रतिकुलवादी Anukola tayar bhāṣate iti anukola vādi. Prthukola tayar bhāṣate iti prthukola vādi. Evancha, iesa idani brahmajari do prthukola vādi wordaté. Prthukolam nāma, anavhimatman. Tasmin dhijātavu brahmaneḥ prthukola vādi niṣṭhi. भाव कर्म लक्षण सप्तमी थी सत्य सप्तमी थी कथित है वदति वो सती, सती प्रवेपमान अधर लक्ष्य कोपया प्रवेपमान हां यहां आधार है तेरा प्रवेपमान आधार ये ना लक्ष्य ते कोपा सूच्चे ते कोपा आधार हा। प्रवेपमान हां आशीत Kópa hajda játé zmuke, tad a ním atraadinaam, kampahaboti. Attaha, pravépa mana, vépa teiti, dzsansi, Trum uh, ah, kandalan, adharena. kandalan, kandalan, kandalan, kandalan, मनसिस्थितो कोपह, तया तादुरुष्या, तया पार्वत्या, विकुंचित भुरू लतम, विकुंचित भुरू विकुंचिते भ्रू लतम भ्रूलते यस्मिन् कर्मणि तत यथास्यात् तथा विकुञ्चितं भ्रूलतम क्रिया विशेषण नम भ्रूलतः लता द्वयम् भ्रूलता द्वयम् <coughs> सिकुञ्चितमभवत् संग्रहितमहोत् विकुञ्चितं नाम आकुञ्चितं विकुञ्चितं इत्यर्थः तेरा अभी कौपहार लक्ष्य थे संकुचितमोकि लोहिते उपांतरोहिते लो उपांते समीपे अंतस्य समीपे अंतस्य उपा उपांता अंतिम भागस्या समीपदेशे नम नेत्रस्य तृतीयो भागा नेत्रस्य तृतीयो भागा सत्रा लोहिते रक्तवर्णता जाता नेत्रयोहो अंत अंतभागे रक्तवर्नहा पर्तते तादृशा उपांत अंतभागे लोहितवर्णयुक्ते निविलोचने लोहित त्रियक प्रहिते कि इंचित विधांत रेना कि इंचित इतु क्दए आहिते, आहिते इति क्रियापदम् त्रियक तिरियक आधान, तिरियक आःति, साख्षा दरिशनम तिरियक दरिशनम, किंचित आनिक्च regya, कोपेन यदा पस्यंती, तद आनिम तिरियक दरिशनमी भी, नाम तश्याह पार्ति-देभ्याह मनुष्य कोपो जाता हा सच कोपा हा। तस्या हा प्रवेपमाना आधरिणा समलक्ष्यते इसमा तादुसी भूतवातया स्वकीय नेत्राभ्यामेवा लोहिताभ्याम नेत्राभ्याम कोपेना रक्ताभ्याम नेत्राभ्याम किंचित् आकुंचित भ्रूलतम संकुचित भ्रूलतम जिथास्या तथा तथा लोचनम् तस्ये ब्रह्मचारिनी आहितं प्रहितं आसी इति देव इति एवम प्रकारेण द्विजातो द्विजै ब्राह्मणी प्रतिकूलवादिनी सती विपरीतवादिनी सती स्वमानसः यत् प्रतिकूलं अनुकुलं प्रतिकूलम् तद्वत् वदति सति प्रवेपमाने प्रवेपमाने ना चंचले ना आधारे ना आधारोष्ठे ना लक्ष्यः इजिप्पोल्टो अनुमियः कोपः क्रोधः यस्याः प्रवेपमानः चासो आधारस्य प्रवेपमानाधरः प्रवेपमाना धरे कोपह लक्षिया यया यस्या सा प्रवेपमाना धरा लक्षिय कोपा तया प्रवेपमाना धरा लक्षिय कोपया बाहरवच्छा <coughs> उपांतलोहिते प्रांतरक्ते अंतिम स्थाने युते विलोचने नेत्रे विकुञ्चित भ्रू रतम् विकञ्चिते इज इक्वल टू कुटिलिते कुटिलितम् नाम कुटिली कृतम इत्यर्थः कुटिलितम् नाम कुटिली कृतम कृटिली कृते भ्रू लते द्विवचनं कृता कुटिली कृते कुटिली कृताः द्विवचनं अतः कुटिलिते भ्रू लते प्रायः गुरु द्वयेमेव खलु भवति अतः द्विवचनमेव प्रयुज्यते यस्मिन कर्मणि तद यथास्या तथा सब भ्रूभंगं इत्यर्थः भ्रूभंग सहितं तथा तिरियक अनादरेण साचि आहिते निहिते अत्यंत अनादरात्मिकाम दृष्ट्यं तस्य ब्रह्मचारी सा कृतवती को पैना तुम तस्या हा ये तस्य तस्ये ही रुचिकरम नासी ये तो ही शा, ये सा ये शा ही स्वर्गस्या दोषदर्शनम करोती अतः साना साना इच्छतिस्मा <coughs> उवाच येनं परमार्थतो हरं नवेत्सि नूनं यत एव मात्म माम् आलोक सामान्य मचिन्ते हेतुकं द्विशन्ति मन्दा चरितं उवाच येनं एवम किञ्चिद अनादरेणा कोपेना सब्रूभंगं तस्य मुखे दृष्टिम् पाताइत्वा एतदुप्तवती। वाचे चे एनं एनं प्रमचारिनं साव वाचा। किम वाचा परमार्थतो हरं नवेची। हरं परनेश्वरं यथा तथं तु भवान वर्नयती। यथा संदृष्यते तथा भहिराकारेन भहिही। तस्य आचार जब आचार नहीं है ना चा दृष्टवा मत्वा येवम् बदती परमार्थतो हरम नवेद्द्वि हरम परमेश्वरम् परमार्थता वशुता येन स्वरूपे न सभवती यो भवती सहा तेन रूपे भवान न भवान् नजानाति भवता ज्ञानेकिंचि न्यूनता वर्तते हाँ सच्चिम बहुत है ये दुःखतम तब सच्चे में वत लोचरा नास्तीतिना बस्मांगरा गहा नास्तीतिना आ सामान्यमेव दृष्ट्वा भवान् एवं वदति परमार्थतः हरस्यतपुं भवान् नज्ञानाति परमार्थत Vedi Vittaha Vidanti Vedsi Vittaha Vidta Vedvi Vidva Vid Mahati Vidatho Madhu Prasheku Chambu. Noonam Noonam Naveti Yataha Evam Atamam Yasmat evam Mam Atha Vadati Aha Ahatuha Ahu Atha Ahatuhu Aha Bruta Bravimi Braviha Bravi Mahati. ब्रूयधातु हो पंच रूपानाम आहादेशो भवति आहा, आहा आहत हो आहु आथा आहतु ब्रवे, हो ब्रूथा ब्रवीमि ब्रवी ब्रवीभा ब्रवीमा इति ब्रूयधातु हो रूपानि भवति येवम् माम वदति यस्माद् कारणाद येवम् माम भवान वदति कुताहित्युक्ते आलोक सामान्यं अचिन्त्य हेतुकं ये मंदाह भवन्ति ये बुद्धिहीराः भवन्ति बुद्ध्या अकुशलाः भवन्ति स्थूलबुद्धयो भवन्ति ते आलोक सामान्यं लोक लोकसामान्यं न भवति इति आलोक सामान्यं लोकस्य सामान्यं लोकसामान्यं लोकसामान्यं नभवति थी आलोकसामान्यं न सामान्यतः लोकाचार अननुरूपो लोकाचार रूप लोके यहा आचारः तेन रूपेण सामान्य जनाराम प्रवृत्ति भवति केसाञ्चन महात्मानां प्रवृत्तिस्तु लोकसामान्य आचरणस्य विपरीत आचरण रूपं सन्दृष्यते लोक सामान्य रूपम तेषां चरित्रम न भवति चरित्रं नाम सीलम न भवति महात्मना महात्मनां आलोक सामान्यम लोक सामान्य अपेक्षाया भिन्नम अचिन्त्य हेतुकं केन कारणेन ते तथा आचरन्ति वर्तन्ते इति चिन्तयितुमपि न शक्यं तेषां हेतुः Tadu se Tadu se viavahara secha, heetu kahaiti, Chinta Y tu mapu nasekati, Achintyam, Chinta Y Tumapi, Tadu A jöntjehez tovább, Mahatma Ram Chiritam, Mahatma Ram Chiritam míttesse viselhetnéd Mahapurushanam, ácharanam, mandaha, számanye buddhimanta ha, tava buddhihi na ha, tava astu al buddhayha, ahhe tovább viszonti, a Tárnam viránya té veszem tettre körülné. Atha énem Bramhachári nem uva ájéca. Kimiti Paramar tatha, tattó taha, t Parameswaracse tattom kim bhavan njaanáti. Atha hi ebben mutat. Haram navetci njaanasi. Ósari ahédukum tettanva. Acsinte halók a samanyam. Acsinte aloka loka-samányam acint-ehetukam mahatpanam-charitam dhishantti. Kymetit, dhi? paramárthattha tattattha haram navetsya na janaasi, kutaha, yato maam, evam uktaya-hitya aathabhravi-kshi. Yedi tattva taha parameswaram evam navadisyaati. Yasmat, tattva Tasmāt yathāsthitam paramesvaramatva bhavatam matam bhavan prakrittivan vartate mahatmanam sṛttresu bahira karma bhinnam bhavati tathvikam rupam bhinnam bhavati tathvike na srupe na yedi bhavati itarhevom navatati. varteti yaspatan nijanati tavo dosho na asti ajnaram 200-vel haszthati, de kúpita, akinek varrtad, nem jön hozzá. Őszintén szólva, a világban a történetek szerepe szorulóbb. Atevéve, miam, éve, báhirákáramás sötét, idom szóhat, éve, tetszóhat, éve, tetszóhat, éve itt. Mahatmaram samanyam, loke samanya, atiriktam bhavati. अचिन्ते हेतुःकमप केन हेतुना ते तथा वर्तन्ते इति इती चिन्ते इतुंप आशेक्यम भवती ते साम चरित्रम तादृसम यतल परमाथ्पपतं ते साम चरित्रम उर्तईव कारणं ध्विशंती निंदंती निंद कदा कदा चित भात्म नां चरित्रानी भाशनानी Kincit vilakshanamevat adbhauti. Tesu yávatpariyyantam tán maha purushanvajam tattvato najjani maha tavatpariyyantam asmakam tattra upeksa buddhirva, dvesa asmakam Parant tatvatahavagamananantara mevat jnáyatehe sakhamartham tattavya Loka-samányam is equal to ha, tadvata drupa sithi, brofpanja. Ajnana deva ayam sivadvesha stava. Yesha, bhavata prakritta yo sivadvesha, yesha, ajnarkaranad vartate. Mandha mudaha muha ha, lokasamanyam itarajan sadharanam, nabavati iti alokasamanyam. Ajnctehe tu kam durbotha karan तेषां आचरणस्य कारणं किमिति बोद्धुम न शक्यते तादृशं महात्मनां चरितं द्वशन्ति हेतु अपरिज्ञानात् दूषयन्ति तेषां किमर्थं तथा ते, ते प्रवर्तन्ते इति यस्मात् एते अवगमन्तुम न शकनुवन्ति तस्मात द्वशन्ति कदा कदाचित बहुराम पुर्णी नम्हेंथol — मिन्हेंथ अहा है मिन्हें पुर्णी रखेिकृं मांग्रे खैसे घन स्कृषा, statistics, व्ह최ी पदार्थस्य ह्लान, श्दूर कुर्णी छोणी रृत्र के अहांगी कंगी अहां w boost पु अंपूर है नुपे चिता भस्म लेपनं, गजे चर्मा धिधारणं, इच्चा दीनाम कोपी उत्तमो हेतु हुआन्यो भवेत। इती विद्वाम सहा तस्या विधिरूपे नस्विकुर्वंती अविद्वाम सस्तु निशेधरूपे नस्विध्या परिहा संगुप्त्वा निद्वात। I don't